चौदह पंद्रह साल का एक लड़का जिसका नाम बिट्टू है एक मैदान में खड़ा हुआ है मैदान दूर दूर तक सूखा है ना तो हरियाली है ना ही पेड़ पौधे बिट्टू के कंधे पर बस्ता लटका हुआ है और चेहरे से परेशानी झलक रही है प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है लेकिन यहाँ दूर दूर तक पानी का नामो तक नहीं है अरे यह अरे यह तो मेरा दोस्त रिंकू लग रहा है बिट्टू जल्दी जल्दी लगभग दौड़ता सा रिंकू की ओर बढ़ता है रिंकू के पास पहुंचता है रिंकू का कंधा पकड़कर हिलाते हुए रिंकू ओ रिंकू तू यहाँ क्या कर रहा है मुझे मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आ गया क्या मतलब हाँ बिट्टू मैं सच कह रहा हूँ मुझे सच में नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ मैं तो घर पे अच्छा खासा सो रहा था जब मेरी आँख खुली तो मैं इस खुले मैदान पर रहा और मैंने तुम्हें दूर से देखा तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्ही से पूछ लूँ शायद तुम्हें कुछ पता हो इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ चलने लगा यही हाल मेरा है लेकिन बाई वाले अपनी बोतल निकाला बहुत जोर से प्यास लगी है या और यहाँ दूर दूर तक पानी का नामो तक नहीं है, है मिट्टू है। है, ले, लेकिन, लेकिन, लेकिन है। है। उसके हाथ से जल्दी से बोतल लेकर पानी की बोतल खोल कर सारा पानी पी जाता है यार तूने तो पूरी बोतल ही खाली कर दी यार यार प्यास ही इतनी लगी थी तभी शाम ढलने लगती है अरे शाम होने वाली है थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और हमें तो यह भी पता नहीं है कि हम हम कहां हैं और घर कैसे पहुंचेंगे तू घबरा मत बिट्टू वो देख दूर एक बिल्डिंग दिख रही है चल वहां पर चलकर देखते हैं शायद वहां पर कुछ हो हाँ ये ठीक है वहाँ शायद पानी तो होगा और शायद कुछ खाने को भी मिल जाए रात वहीं रुक जाएंगे सुबह होने पर सोचेंगे क्या करना है बिट्टू खुश होकर ठीक है चल चलते हैं रिंकू व बिट्टू दोनों तेज तेज कदमों से उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं अरे यार यह तो हमारा ही स्कूल है लेकिन बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है हाँ यार लेकिन यहाँ न न लाइट है हाँ यार बिल्कुल भू भूतिया घर जैसा लग रहा है है जो भी हो चल चल अंदर चलते है। हाँ ठीक है, चल चलते हैं हैं ठीक दोनों अंदर घुसते हैं तब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है पूर्णिमा की रात है इस कारण थोड़ी थोड़ी चंद्रमा की रोशनी है इस रोशनी के सहारे दोनों आगे बढ़ते हैं अंदर घुसते हैं लेकिन जैसे ही वे हॉल के अंदर घुसते हैं हॉल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजा कैसे बंद हो गया बिट्टू भाई बिस्वर में हाँ यार देख देख, देख तेरी दाए और दीवार पर लाइट का स्विच लगा है उसे उसे ऑन कर अरे ये क्या हुआ 200 सौ वाल्ट का बल्ब एकदम मोमबत्ती की तरह जल रहा है बिट्टू डरे सर में बल्ब जलने में बुझने लगता है और एक मानव के रूप में बदल जाता है अभी तो बच्ची जैसी रोशनी भी मिल रही है आगे इसके लिए भी तरसना पड़ेगा कौन है? कौन, कौन है है? अरे मैं हूँ तुम्हारा 200 वोल्ट का बल्ब जलाने वाला प्रकाश का देवता 200 तो, वोल्ट का बल्ब भला बल्ब भी कभी बोलता है तो, ब, मेरा मतलब का देवता क्यों नहीं बोलता है अरे जिसे भी तकलीफ होती है वह भी बोलता है जब तुम पीने के लिए पानी लेने जाओगे तो नल भी बोलेगा अगर तुम फल लेने जाओगे खाने के लिए तो फ्रिज भी बोलेगा क्योंकि उन सब को भी तकलीफ होती है कष्ट तकलीफ कैसी तकलीफ कैसा कष्ट कष्ट यह है कि हम सब अंतिम सास गिन रहे है वह भी तुम इंसानों के कारण अंतिम सास ले रहे हैं वो भी हमारे कारण हम कुछ समझे नहीं समझे नहीं और समझोगे भी नहीं जानते हो मैं क्यों मोमबत्ती की तरफ टिमटिमा रहा हूँ क्योंकि तुमने इस धरती पर बनने वाली बिजली को बे खर्च कर डाला है बिना जरूरत ऐसी जबरजस्ती की सजावट के लिए यहाँ जरूरत एक की हो वहाँ तुमने दस दस लाइटें लगा रखी है हमें बिजली मिल ही नहीं रही है तभी एक और आदमी खड़ा हो जाता है बल्ब उस आदमी की तरफ इशारा करते हैं। ये जल का देवता है सागर में बाफ बनकर पानी जब आकाश में पहुंचता है तो बादल उसे बरसाते हैं, यह उसकी पानी की रक्षा करते हैं, नदी कुओं तालाबों को बांटते हैं। तुम्हारे कारण तुम इंसानों के कारण आज खुद इसकी जीवन संकट में है क्यों हमने क्या किया यही तो नादानी है तुम्हारी तुमने मेरा मतलब तुम इंसानों ने सिर्फ पानी को बहाना सीखा बेजरूरत बहाना बेकार बहाना तुम्हारे नल बह रहे हैं तो बह रहे हैं एक बाल्टी से जहां काम चल सकता है वहां तुम दस दस बाल्टी का इस्तेमाल करते हो परिणाम क्या हुआ मुझसे मिलने वाला पानी कम और धरती पे खर्च होने वाला ज्यादा आज धरती पर ना मात्र का पानी बचा है ना मात्र का और उधर देखो कोने में दोनों कोने की तरफ देखते हैं वहां एक स्त्री सर झुकाए बैठी है जानते वो कौन है कौन है प्रकृति देवी देखो तुम ही देखो क्या हालत हो गई है उसकी वह स्त्री सर उठाकर देखती है उसका चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ है रिंकू पास जाकर क्यों रो रही हो तुम रो नहीं तो क्या करूं मेरे वनों को तुम इंसानों ने अंदाधुन काट डाला केमिकल डाल डाल कर मेरी जमीन को बंजर बना डाला अब मैं तुम्हें फल दूं भी तो कहां से दूं तुम इंसानों ने न तो ऊर्जा का संचय किया है न एनर्जी का परिणाम यह है कि आज न इस धरती पर जल बचा है न ऊर्जा पता नहीं हम लोग ऐसी हालातों में तुम इंसानों का कब तक साथ देते रहेंगे काश हमने पहले सोचा होता बिजली पानी को बचाया होता पेड़ पौधों का संरक्षण किया होता काश तभी धीरे धीरे प्रकाश अंधकार में बदल जाता है मम्मी मम्मी तुम हो एक स्त्री जो बिट्टू की माँ है आती है बिट्टू बिस्तर पर लेटा बड़बड़ा रहा है अरे बिट्टू सपने में क्या बड़बड़ा रहा है मम्मी तुम मम्मी तुम तुम रिंकू रिंकू बेटा मैं तेरे पास मम्मी मम्मी हिलाते हुए, हुए बिट्टू आंख मलते उठता है।, मम्मी तुम है। और और वह प्रकाश देवता जल देवता कौन जल देवता और कौन प्रकाश देवता बेटा क्या सपना देख रहा है ओहो हो तो बहुत सब सपना था मम्मी जानते हो सपने में मैंने क्या देखा बेशक यह सपना सच हो जाएगा बिट्टू अगर अभी से ही हमने ऊर्जा व पानी बचाया नहीं सच में सच हो जाएगा बिट्टू सच में यह सपना सच हो जाएगा